ऋग्वेदी अत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस चर्चा में भगवान भाष्यकार ने पूर्व पक्षी का जो सिद्धांत पराक्षेप आक्षेप है उसका निराकरण करते हुए ये कहा कि दो दृष्टि वेदांत मतानुसार है एक अनित्य दृष्टि है जिसे बाह्य दृष्टि कहा जाता है वह इंद्रिय संयोगजा है और उसे विषय करने वाली एक नित्य दृष्टि है उसे अबाह्य दृष्टि कहा जाता है वो है आत्मस्वरूभूता दृष्टि नित्य दृष्टि है और नित्य दृष्टि को स्वीकार करने पर ये जो आत्म दृष्टि, आत्म श्रुति इत्यादि अनेक ज्ञान हो जाएंगे नित्य तो उनमें योगपद्य की आपत्ति आएगी ये पूर्व पक्षी का आक्षेप था उसका निराकरण न नित्यवात्पद्यम अयोग पध्यम वा अस्ति इससे किया गया ये बताया गया कि आत्मदृष्टि को नित्य मानने से उस जो नित्य वस्तु होती है उसमें योग पद्यवयोग पद्यव रूप विशेषताओं का अभाव होता है यह विशेषताएं नहीं रहती हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि जो नित्य वस्तु है वह योगपद यू, होगी एक ही आत्मा में क्योंकि योगपद्य पद्य अनेक सापेक्ष अनेक निरूप्य है और आत्मदृष्टि तो आत्मा का स्वरूप होने से और वेदांत मता आत्मा एक होने से तो एक आत्मस्वरूप भूता नित्य दृष्टि के परिलक्षक शब्द तो अनेक हो सकते हैं लेकिन उन आत्मदृष्टि आत्मश्रुति आत्मति आत्मविज्ञाति इत्यादि शब्दों से परिलक्षित होने वाली जो स्वरूभूता दृष्टि है उसमें अनेकत्व तो नहीं है वो एक ही है और योग पद्य माना जाता है कम से कम योग पद्य नामक दोष को दिखाने के लिए दो वस्तु होनी चाहिए तो दो एक साथ उत्पन्न हो रही हो तो माना जाता है उनमें योग पद्य है तो इन आत्म दृष्टि आत्म श्रुति इत्यादि शब्दों से परिलक्षित होने वाली आत्मा की स्वरूभूता दृष्टि तो एक ही है उसमें अनेकत्व तो न होने से योग पद्य जो अनेक सापेक्ष है वह सिद्ध नहीं होगा और अयोग पद्य है योग पद्य का अभाव तो जब अयोग पद्य रूप प्रतियोगी ही सिद्ध नहीं हुआ प्रसिद्ध नहीं हुआ तो अप्रसिद्ध प्रतियोगिक अभाव को भी तार्किक लोग स्वीकार नहीं करते हैं इसलिए अयोग पद्य भी नहीं रहेगा आत्मदृष्टि में न तो योग पद्य है न तो अयोग पद्य है इसलिए योग आत्मदृष्टि को नित्य मानने पर योग पद्य की आपत्ति जो पूर्व पक्ष के द्वारा दी जा रही थी सिद्धांत मत में वह भी सिद्ध नहीं हो पाया आपत्ति ये कहा गया तस्मात्मदृष्टिर्त्यवाद न योग पद्यम अयोग पद्यम वस्ती इस प्रकार पूर्वपक्ष के द्वारा आशंकित योग पद्य नामक दोष का निराकरण करने के बाद बाह्य नित्यदृष्टि उपाधिवशा तो लोकस्थि भाष्यवाक्य से भगवान भाष्यकार दूसरी आशंका का समाधान कर रहे हैं जो दूसरी आशंका है उसे इस बाह्य बाहित दृष्टि उपाधि उपाधिवशात भाष्य के अवतरण में टीकाकार बता रहे हैं तो इस भाष्य की अवतरण टीका को देखिए ननु आत्मदृष्टेर नित्यत्वे परीक्षा कुशलानाम सर्वस्य कथम परीक्षाकुशला इति लोकस न सैत आशंक्य प्रोक्त प्रोक्श सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यर्क मतिरापने प्रोक्ता सुज्ञा प्रेष शक्यत्व शक्केत्व ुतेबुकअम संप्रदाय परंपरयावगम तद्रहित भ्रमो युक्त ये इतना अवतरण है टीका में बाह्य अनित्य इत्यादि भाष्य का तो ये निश्चित हुआ कि आत्मदृष्टि नित्य है तो कहते हैं नित्य आत्मदृष्टि यदि शास्त्रानुसार सिद्ध होती है तो फिर परीक्षा कुशल ये विशेषण है नैयायिका नाम का तो नैयायिका नाम परीक्षा कुशला नाम तो परीक्षा कुशल इसमें परीक्षा शब्द का अर्थ है विचार तर्क से विचार युक्तियों से विचार तो परीक्षा कुशल का अर्थ निकलेगा युक्तियों से विचार करने में कुशल कुशल का अर्थ है निष्णात तो विचार करने में निष्णात जो नैयायिक है उन्हें आत्मदृष्टि नित्यत्वे आत्मा की दृष्टि यदि नित्य है तो कथम भ्रम तो आत्मा, आत्म, आत्म दृष्टि अनित्य है सभी दृष्टिया अनित्य है सर्वादृष्ट अनित्या, ये जो भ्रांति हो रही है वह कैसे हो रही है इस प्रकार की आशंका हुई और केवल विचार कुशल परीक्षकों को मात्र नहीं आत्मदृष्टेर नित्यत्वे लोकस्थ कथम भ्रम सियात तो आत्मदृष्टि अनित्य है इत्याकारक भ्रम लोक को भी कैसे हुआ यानी लोक है प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण को स्वीकार करने वाले उन अन्य तार्किकों से अतिरिक्त लौकिक जनों को भी यह भ्रम कैसे हुआ कि आत्म दृष्टि अनित्य हैं क्योंकि वेदांति को छोड़कर के बाकी सभी लोक मानते हैं विचारक भी यानी बाह्य दूसरे दर्शनकार भी और लौकिक जन भी आत्मदृष्टि अनित्य है ऐसा मानना है किसका वेदांती से अतिरिक्त विचारकों का और लौकिक पुरुषों का प्राकृत पुरुषों का तो ये जो मानना भ्रम है ये भ्रम कैसे सिद्ध होगा तो इसमें भ्रमत्व की सिद्धि होनी चाहिए ना? भ्रमत्व का कोई निमित्त होना चाहिए भ्रम है अध्यास भ्रांति या तो आत्मदृष्टि आत्मदृष्टि में नित्यत्व को ब्रह्म मान लो या आत्मदृष्टि में अनित्यत्व को ब्रह्म मान लो तो आत्मदृष्टि नित्य है ये वेदांत बता रहा है नई द्रष्टुर्दृष्टिर्विपरिलोपो विद्यते अविनाशीवात यह श्रुति वाक्य बताता है कि आत्मदृष्टि नित्य है उसका विनाश नहीं होता विपरिलोप नहीं होता का मतलब विनाश नहीं होता का मतलब ध्वंस का अप्रतियोगी होगा और नित्य का लक्षण है ध्वंस भिन्न सती ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्यत्व और ये नित्य का लक्षण आत्मदृष्टि में घट रहा है श्रुति प्रमाण के आधार पर और ये लक्षण तार्किको ने ही नित्य का किया है तर्क संग्रह में तर्क संग्रही पदकृत्य नामक टीका में न ध्वंस सती धोंसा प्रतियोगी तव नित्यत्व ये जो लक्षण है तार्किकों के द्वारा किया गया नित्य का वह श्रुति प्रमाण के आधार पर आत्मदृष्टि में घट रहा है इसलिए मानना होगा कि वह नित्य है आत्मदृष्टि नित्य का लक्षण उसमें घटने से तो फिर आत्मदृष्टि अनित्य है ये भ्रम ही माना जाएगा और जो जो भी आत्मदृष्टि को अनित्य बताएंगे उनको भ्रांत कहा जाएगा चाहे वे शास्त्र विचारक हो या शास्त्र से अनभिज्ञ हो तो लोक शब्द से लेना है शास्त्र से अनभिज्ञ को और परीक्षा कुशल नई का नाम शब्द से लीजिए शास्त्र को तो शास्त्रों को भी वेदांती से अतिरिक्त जो शास्त्रज्ञ है वेदांत शास्त्र से अतिरिक्त शास्त्र का ज्ञान रखने वाले उन्हें भी यह ब्रह्म है कि आत्मदृष्टि अनित्य है और जो शास्त्र नहीं पढ़े हैं उन्हें भी आत्मदृष्टि अनित्य है इत्याकारक भ्रम होता है उस भ्रम की सिद्धि कैसे होगी कथम भ्रम प्रश्न वेदांती से पूछा गया ये टीका में लिखा है कि ननु नित्यत्वे कथम परीक्षा कुशला नाम और सर्वस्क भ्रम स तो ये जो आत्मदृष्टि को आप लोग नित्य मान रहे हो वेदांती तो नित्य मान लेने पर विचार कुशल शास्त्रज्ञ लोगों में और अशास्त्रज्ञ जो सर्वलोक शब्द थे उनमें आत्मदृष्टि अनित्य है इत्याकारक भ्रम की सिद्धि कैसे होगी ये भ्रांति कैसे उपन्न होगी इति आशंक्य। इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी के द्वारा की गई उसका अनुवाद यहां पर भाषिकार टीका में टीकाकार ने किया सिद्धांत की ओर से और इस आशंका का उत्तर दिया जा रहा है यानी ये भ्रां आत्मदृष्टि अनित्य है यह शास्त्रज्ञ तथा अशास्त्रज्ञ की भ्रांति ही है इसे सिद्ध किया जा रहा है और इस भ्रांति का निमित्त बताया जा रहा है ये पूछा कि कथम भ्रम तो भ्रम की उपपत्ति सिद्धांति को दिखानी पड़ेगी ना जो जो भी आत्मदृष्टि को अनित्य मान रहे हैं उनका आत्मदृष्टि को अनित्य मानना भ्रम है ये सिद्ध करना पड़ेगा वेदांतियों को तो इसके लिए निमित्त बताया जा रहा है श्रुति के आधार पर तो वेदांती कहते हैं कि न नरेणा वरेण प्रोक्त ये स सुविज्ञेयो बहुधा प्रेश्था। प्रेश्था सी भक्ति है क्रियापद है कि सुबंत है? है कि सुबंत है पद दो प्रकार का होता है न तिगंत सुबंत इसको सुबंध मानेंगे कि दिगंत मानेंगे सुबंत है कौन सी है हा संबोधन है यानी तो सुबंत है और संबोधन है संबोधन में प्रथमा विभक्ति आती है तो प्रथमा का एक प्रथमा विभिन्ति का एक वचन है संबोधन में हे प्रेष्ठ ऐसा संबोधन है ये किसने किसको संबोधन किया है हा ये कठोप निषेद का मंत्र है कठोप में प्रवक्ता है यमराज जी और श्रोता है नचिकेता तो नचिकेता को हे प्रेष्ठ ऐसा संबोधित करके यमराज जी कह रहे हैं प्रेष्ठ शब्द का क्या अर्थ होता है इसमें क्या प्रकृति प्रत्यय है दिलीप है प्रेयक प्रिय प्रकृति है प्रिय शब्द से ईष्टन प्रत्यय हुआ अनेक प्रिय पदार्थों में से एक जो अति प्रिय है उसे दिखाने के लिए ईष्टन प्रत्यय होता है तो यम राज्य के अनेक प्रिय है लेकिन उनमें सबसे अधिक प्रिय यदि कोई है तो नचिकेता है यमराज जी के प्रिय नचिकेता को ईष्टन प्रत्यंत प्रिय शब्द से प्रिय शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं हे प्रेष्ठ प्रिय शब्द के स्थान पर प्र आदेश होकर के फिर बनता है प्रेष्ठ आदि से गुण होकर के पूरे प्रेय शब्द के स्थान पर प्र होगा और ईष्ठन प्रत्यय होगा ईष्ठन का ईष्ठ रहता है तो प्र ईष्ठ अवर्ण से अचपर्मे होने से आदिगुण से गुण होगा ना तो प्रेष्ठ बना प्रेष्ठ का मतलब है अति प्रिय तो हे प्रियतम ईष्ठन और ये तम प्रत्यय एक अर्थ में होता है तो प्रेष्ट शब्द का अर्थ है प्रियतम तो हे प्रियतम नचिकेता ये संबोधन करके यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं कि तुम जिस आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो जिस आत्मा को जानना चाहते हो उस आत्मा को नहीं जाना जा सकता अवर नर के द्वारा अवरेण नरेण प्रोक्त एष न सुविज्ञेय ऐसा अन्वय करिए अवर नर तो नर का अर्थ है मनुष्य तो जो मानव योनि में है और अपने आप को जो अनात्मा मानव शरीर है तदात्मक ही समझ रहा है मैं मनुष्य हूं ये जिसका स्वयं के विषय में दृढ़ निश्चय है उसे कहा गया आवर नर का अर्थ है श्रेष्ठ नर श्रेष्ठ और अवर का अर्थ हो जाएगा निकृष्ट तो आत्मा के दृष्टि में शरीर निकृष्ट है कि नहीं और उस निकृष्ट शरीर को ही आत्मा समझ रहा है जो यानी समझ रहा है वह अवर नर हुआ और मानव शरीरधारी है लेकिन शरीर अवर जो शरीर है शरीर त्रय जो अवर है उसे मैं न मान करके मानता है अनुभव करता है शरीर त्रय का जो साक्षी है उसे मैं वह वर हो जाएगा ब्रह्मज्ञ को कहा जाएगा वर ब्रह्मनिष्ठ और अवर नर है शरीर त्रय में आत्माभिमानी शरीर त्रय को ही अपना स्वरूप समझ रहा आत्मा को ही का मतलब स्वयं भ्रांत है अनात्मा शरीर आदि को मैं समझना भ्रांति है तो ऐसा जो भ्रांत पुरुष अवर अवर नर शब्द से लेना और ऐसे भ्रांत पुरुष के द्वारा प्रोक्त यानी उपदिष्ट कोई उपनिषदों का मेधावी व्यक्ति होने के कारण और व्याकरण न्याय मीमांसाधी पढ़ने के कारण मेधा संपन्न हुआ है तो उपनिषदों को संस्कृत भाषा अच्छी आती है तो संस्कृत भाषा तो भाषा में ही उपनिषदों के भी मंत्र है तो भाषा जो जानेगा उसे मंत्रों का अर्थ शब्दार्थ करना तो आएगा कि नहीं आएगा जरूर आएगा तो ऐसा जो शब्द ज्ञान कुशल है लेकिन है वस्तुतः अवर्णर शरीर में आत्माभिमान है ऐसा भ्रांत व्यक्ति उपनिषद मंत्रों का उपदेश कर भी दे उसके द्वारा आत्मोपदेश हो जाए आत्मा का प्रतिपादन उपनिषदों के माध्यम से किया भी जाए अवर्णर के द्वारा लेकिन कहते हैं आत्मा न सुविज्ञेय आत्मा को जानना संभव नहीं है शक्य नहीं है क्यों तो कहते इसलिए कि बौधा चिंत्यमान एक भ्रांत पुरुष एक दो प्रकार के नहीं है अनेकों उनके अवंतर भेद है विचारकों के आस्तिक नास्तिक फिर ये दो भेद हुए नास्तिकों में भी अवांतर छह भेद हैं और आस्तिकों में भी भेद है तो ये बारह तो यही हो गए और फिर लौकिक जन तो इन ये सब आत्मा को एक जैसा नहीं मानते हैं अनेकों प्रकार का आत्म स्वरूप मानते हैं तो जिसके विषय में लोक, जिसके स्वरूप के विषय में विचारको में एकमत्य नहीं है एक मती नहीं है ऐसा आत्मस्वरूप होने के कारण उसे भ्रांत पुरुष पढ़ा भी दे उपदेश उपनिषद मंत्रों के माध्यम से तब भी समझना संभव नहीं है ये न सुविज्ञे से बताया गया का अर्थ हुआ कि बुद्धि स्वयं की बुद्धि से जाना नहीं जा सकता तो कहा कि दूसरा यदि भ्रांत पुरुष कहेगा तो नहीं जाना जाता तो अपने ही स्वयं की बुद्धि से जाना जा तर्क कुशल है तो तो कहते हैं नैसा तर्क न मतिरापने या तो ऐसा मती ही तर्क न न आपने या आपने या का अर्थ है और न आपने या का अर्थ निकलेगा न प्राप्तव्या मति यानी ज्ञान ऐसा मति यानी यह आत्मज्ञान जो तुम मेरे से प्राप्त करने ही वाले हो नचिकेता को यमराज जी कह रहे हैं इसलिए ऐसा ये, ये नाम नचिकेता को कुछ समय बाद ही यमराज जी जिस विद्या को देने वाले हैं उस विद्या का परामर्शक है ये, सा ये सर्वनाम तो ऐसा मतिका अर्थ है यमराज जी के द्वारा नचिकेता को प्रदान की जाने वाली आत्मविद्या यह आत्मविद्या तर्केण न आपने तो तर्क से प्राप्त नहीं है केवल तर्क के आधार पर इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता तो फिर कैसे प्राप्त किया जाएगा का मतलब केवल तर्क का भी स्वबु केवल तर्क को कुशल व्यक्ति हो तो वह अपने बुद्धि मात्र से नहीं जान सकता और दूसरा भ्रांत पुरुष आत्मोपदेश करेगा तो भी उसके उपदेश से नहीं जाना जा सकता तो फिर जाना कैसे जाएगा तो कहते हैं प्रोक्ता अन्य नई व तो तो अन्य न कहे कि अन्य है न है ना तो अन्य शब्द से लीजिए आवर नर शब्द से बताया गया जो निकृष्ट आचार्य है आत्माभिमानी अनात्मा शरीर में आत्माभिमानी आचार्य भ्रांत आचार्य उससे अन्य यानी भिन्न ओ कौन हो जाएगा ब्रह्मज्ञ आचार्य शरीर त्रय को नहीं मानता अपना स्वरूप तू मानता है कि ब्रह्म ही मैं हूं साक्षी मैं हूं और केवल एक वेष्टि कार्यक्रम संघात का साक्षी मात्र नहीं समस्त क्षेत्रग्य का क्षेत्र समस्त ब्रह्मांड का साक्षी मैं हूं ऐसा जिसका निश्चय है उसे अन्य शब्द से ग्रहण करना तो ब्रह्मनिष्ठेन अने का ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा प्रोक्ता सुज्ञा तो यानी अन्य नचार्य प्रोक्त आत्मा ऐसा लगाना या प्रोक्ता आ, ये तो पूर्व के साथ है नयसा तर्क मतिरापने न सुजान या प्रेष्ट हाँ तो प्रोक्ता तो अन्य ब्रह्मनिष्ठन आचार्य प्रोक्ता ब्रह्म विद्या मती ओ सुज्ञा प्रेष भवती ऊपर से जोड़ देना सुज्ञा भवती तो सुज्ञान है फल ज्ञान फल प, फल है ब्रह्म ज्ञान का समूल अध्यास का उद, उच्छेद तो समूल अध्यास का उद, उच्छेद रूपी फल संपादिका ब्रह्म विद्या बनती है ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्टा जो विद्या है वे सुज्ञा भवती का अर्थ निकलेगा समूल अध्यास निवृत्तये भवती ये जो श्रुति है इस श्रुति से दो बातें सामने आ रही है वो दो हेतु शास्त्रज्ञ लोगों में आत्मदृष्टि के अनित्यत्व अन्यत्व की भ्रह्म के हेतु दो हेतु इस श्रुति से सिद्ध होते हैं उन दो हेतुओं को बता रहे हैं टीकाकार कि इत्यादि श्रुते हे स्वबुद्धिया ज्ञातुं अशक्यत्व अवगमात तो इत्यादि श्रुते हेने ये, ये जो श्रुति बताई गई है न नरेण अवरेण से लेकर के प्रोक्ताने नैव यहां तक की इससे क्या सिद्ध होता है तो ये दो हेतु निकल आते हैं पहला हेतु तो है कि स्वबुद्धिया ज्ञातुम अशक्य तो अवगमात इस श्रुति से ये हमें अवगत हुआ अवगम हुआ का मतलब ज्ञान हुआ अवगम शब्द का अर्थ है ज्ञान क्या ज्ञान हुआ कि स्व बुद्धिया ज्ञातुम अशक्य अशक्यत्व है आत्मा को के, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो वह केवल अपनी तर्ककुशल बुद्धि से नहीं जान सकता ये एक ज्ञात हुआ अवगत हुआ तो स्वबुद्ध्या ज्ञातुम अशक्यवगमात आत्मन को स्वबुद्धिया के बाद में और ज्ञातुम के पहले जोड़ दीजिए स्वबुद्धिया आत्मनह ज्ञातुम अशक्य तो अवगमात तो ज्ञातुम अशक्य तो धर्म रहेगा आत्मा में तो आत्मा को अपनी बुद्धि मात्र से जानना अशक्य है यह निश्चित हुआ इस श्रुति से एक हेतु पंचमेंत और दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है यही श्रुति बताती है कि संप्रदाय परंपरा एवं ज्ञातव्यत्व अवगमाच्य तो संप्रदाय परंपरा से ही आत्मा में ज्ञातव्यत्व का अवगम हुआ अवगम होने से तो संप्रदाय परंपरा है ब्रह्म विद्या की संप्रदाय परंपरा नारायणम पद्म भवन वशिष्ठम से प्रारंभ हुई हुई है नारायण भगवान से और उस परंपरा से ही ब्रह्म विद्या के ज्ञातव्यो एक ये श्रुति ने बताया प्रोक्ता न्य न सुज्ञा य प्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट आत्मा को ही हम ठीक से जान सकते हैं फल परी ज्ञान हो सकता है ऐसा यह श्रुति का जो पाद है बताता है कि संप्रदाय परंपरा से आत्मा में ज्ञातव्य है तो ये दो हेतु है परि इन इन दो ये दो हेतु जिनके पास है उनको तो आत्मा आत्मदृष्टि नित्य है ऐसा ही ज्ञान होगा और ये दो जिनके पास नहीं है उनको ये निश्चित होगा कि आत्मदृष्टि अनित्य है ये निश्चय रहेगा उनका वो भ्रम है ये कहते हैं अव अज्ञातव्य अवगम तेषा तदरहित तो तेषा शब्द परीक्षा कुशल न्यायायिक तथा सर्वलोक शब्द का परामर्शक है यानी शास्त्रज्ञ अशास्त्र वेदांत शास्त्र से अतिरिक्त शास्त्रों को परीक्षा कुशल शब्द से लीजिए और लोक शब्द से लीजिए अशास्त्र को विचारक अविचारक विवेकी अविवेकी दोनों में तद रही तत्व तो है का मतलब वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आत्म स्वरूप केवल स्वबुद्धि से नहीं जाना जा सकता ये निश्चय उनमें नहीं है तत्शब्द से इस निश्चय को लेना कि आत्मा स्वुद्धि से ज्ञातव्य नहीं है ये निश्चय शब्द से लीजिए और इसका अभाव होगा कि आत्मा स्वबुद्धि से ज्ञातव्य है ऐसा विपरीत निश्चय उनमें है तदरित तत्व का अर्थ यह निकलेगा कि तद रही यानी आत्मा को वे स्वबु से ही ज्ञातव्य समझ रहे हैं और संप्रदाय परम्पराया ज्ञातव्यत्व का निश्चय भी नहीं है अपितु उसका अभाव है उनमें इसलिए कहते हैं तद्रही यानी संप्रदाय परंपराया एवं ज्ञातव्यत्व निश्चय का अभाव भी उनमें होने के कारण भ्रमो युक्त तेषा भ्रमो युक्त ऐसा लगाना उनमें भ्रम उचित है युक्ति युक्त है, ये बताने के लिए भाष्य में भाष्कर भगवान लिखते हैं बाह्या उपाधिवशा लोकस्य लोकस्यार्कि आगम संप्रदाय वर्जित्वादीत्या तत्व आत्मनो दृष्टि इति भ्रांति उपपन्ना एवं ये एक वाक्य है लोकस्य के पास में पूर्ण विराम है दूसरी पुस्तक में टीका में नहीं भाष्य में बाह्य आनित्य दृष्टि उपाधि वश्यातु लोकस्य यहां पर पूर्ण विराम है क्या दूसरी पुस्तक में ये तो वो है एक ही पुस्तक है कैलाश के हमारे पास जो है हाँ ये पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए एक वाक्य है वहां तक उपपन्ना एवं वहां पर पूर्ण विराम वो उचित है यहां लोकस्य के पास में पूर्ण विराम की जरूरत नहीं है तो बाह्य नित्य बाह्या नित्य दृष्टि उपाधि उपाधिवशात तो बाह्य जो अन्य दृष्टि रूप उपाधि है उसके कारण लोकस्य आत्मनो दृष्टि इति भ्रांति उपपन्ना ऐसा अनुह करिए आत्म दृष्टि अवभाषक है ना ग्राहक है और बाह्य अनित्य दृष्टि है इंद्रिय संयोग जो दृष्टि वो है ग्राह्या दृष्टि तो ग्राह्य दृष्टि उपाधि बन रही है ग्राहक दृष्टि में ग्राहक दृष्टि तो एक है ना आत्म स्वरूप भूता है नित्य है और उसमें जो अनेकत्व की भ्रांति है और अनित्यता की भ्रांति है ये सब हैं उसके ग्राह्य दृष्टि में अनित्यत्व ग्राह्य दृष्टि में भिन्नत्व है अनित्यत्व है और वह ग्राह्य दृष्टि का अनित्यत्व तथा अनेकत्व का आरोप हो रहा है ग्राहक दृष्टि में, में। है नित्य आत्म दृष्टि में इसलिए माना जाएगा जो विषय भूता दृष्टि है ग्राह्या दृष्टि वह उपाधि है जैसे स्फटिक के पास में रखा हुआ जपा कुम उपाधि है और उस उपाधि उपाधिवशात को लाल प्रतीत होता है ऐसे ही उपाधि बाह्य अनित्य दृष्टि में रहने वाले जो धर्म हैं अनित्यत्व अनेकत्व आदि, वे नित्या आत्मदृष्टि में भाजते हैं यद्यपि नित्या आत्मदृष्टि आत्मा का स्वरूप होने से निर्विशेष है और उस निर्विशेष आत्मदृष्टि में ये सब अनित्यत्वादि विशेषताएं आरोपित होती हैं। आरोप के लिए उपाधि है बाह्य अनित्य दृष्टि ये यहां पर कहा कि बाह्य अनित्य दृष्टि उपाधि तो लोकस्य अनित्या आत्मनो दृष्टि भ्रांति उपपन्ना एवं ऐसा अनुवाद करिए तो आत्मा की दृष्टि अनित्य है यह भ्रांति उपपन्न है यानी उचित है युक्ति युक्त है ऐसे तार्किकों के लिए भी लिख लीजिए अन्वय करिए कि तार्किना आगम संप्रदाय वर्जित तार्कि अन्य आत्मनो दृष्टि इति भ्रांति उपपन्ना एवं ऐसा अन्वय करिए ये प्रतिज्ञा हो जाएगी लोकस्य ताकि बाह्य आनी दृष्टि उपाधिवशात आत्मनो दृष्टि आनीत्या भ्रांति उपपन्ना ये प्रतिज्ञा वाक्य है और इसमें हेतु है आगम संप्रदाय वर्जित्वात तो आगम संप्रदाय का मतलब वेदांत संप्रदाय परंपराया उपदेश आगम कहलाता है और उस आगम का आगम के संवाहक जो आचार्य पूर्व पूर्वाचार्य उत्तराचार्य फिर उत्तराचार्य परंपरा ये है आगम संप्रदाय वेदांत विद्या परंपरा को कहा जाएगा आगम संप्रदाय और उससे वर्जित है कौन लोक भी और तार्किक भी और ये आगम संप्रदाय वर्जी तत्व ये उपलक्षण है बुद्धि से ज्ञातुम अशक्यत्व वर्जी तत्वों में भी वर, वर्जितत्व का भी उपलक्षण है तो अर्थ निकलेगा बुद्धि से ज्ञातुम अशक्यत्व का निश्चय भी उनमें न होने से और ब्रह्म विद्या संप्रदाय की परंपरा भी उनके पास न होने से क्या हुआ कि उनको भ्रम हुआ और जो इस निश्चय वाले हैं कि अपनी बुद्धि से कोई नहीं जान सकता निर्विशेष आत्म स्वरूप को ब्रह्म विद्या की परंपरा से ही जान, जाना जा सकता है और ऐसा निश्चय करके नारद जी जैसे भी बुद्धिमान व्यक्ति सनत कुमार जी के पास जाते हैं ना? और परंपरा से जानते हैं तो उनको तो ये ज्ञात होता है कि आत्म दृष्टि नित्य ही है अनित्य नहीं है ये आत्मदृष्टि अनित्य है ऐसी भ्रांति उनमें नहीं रहती जिनको ब्रह्म विद्या संप्रदाय से ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है उनमें आत्मदृष्टि नित्य ही है ये निश्चय रहेगा भ्रांति नहीं रहेगी तो इस प्रकार ये तार्किकों का तथा लोक का ब्रह्म उपपन्न होता है यानी युक्ति से सिद्ध होता है हाँ। उन क्या उनका आत्मा ब्रह्म हाँ। नहीं ये दृष्टि तो नहीं थी लेकिन ये निश्चय था कि अपनी बुद्धि से आत्मा को नहीं जाना जा सकता ब्रह्म विद्या परंपरा से ही आत्म आत्मा को जाना जा सकता है ये निश्चय नारद जी में था ये कैसे ज्ञात होगा तो वहां पर एक श्रुति आती है कि नारद जी कहते हैं कि आप जैसे महापुरुषों से हमने सुना है कि तरत शोकम आत्मविद आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता और सोहम भगवो सोचा मैं हे भगवान मैं शोक कर रहा हूं का है मुझे आत्मज्ञान नहीं है जिस आत्मज्ञान से शोक की निवृत्ति होती है वह आत्मज्ञान मुझे नहीं है इसलिए क्या हूं मैं शोकाकुल होने के कारण सो हम मंत्रवित एवं न आत्मविद ये नारद जी के वाक्य है कि मैं मंत्रवित हूं का अर्थ है शब्दार्थ ज्ञानवान हूं उपनिषदों का शब्दार्थ ज्ञान तो मुझे है लेकिन जो अभिप्रेत अर्थ है जो परंपरा से ही जाना जा सकता है वह अभिप्रेत अर्थबोध मुझे नहीं है ये नारद जी के वाक्य से ही समझ में आता है और बाद में संप्रदाय उन्होंने स्वीकार कर लिया तो ज्ञान हुआ अब जीवेश्वर परम परमात्म भेद कल्पना चेतन निमित्ता एव इस वाक्य की अवतरण टीका है इसे देखिए न कल्पना कल्पना एव तेशां आत्म भेद कल्पना एतन मूलो, भ्रम एव किंतु अपि जीवेश्वर इति तो केवल आत्म भेद कल्पना एव न भ्रम तेषाम नैयायिकादी नाम तो नैयायिकादि शास्त्र तथा लोकशब्दित जो शास्त्र अनभिज्ञ जन है उनमें ज्ञान भेद की कल्पना मात्र भ्रम है ऐसी बात नहीं है ये तो भ्रम ही है, है और भी भ्रम है दूसरा आत्म दृष्टि को अनेक मानते हैं वे अनित्य मानने के कारण ये एक भ्रम मात्र उनमें है ऐसी बात नहीं और भी भ्रम है वो क्या भ्रम है तो कहते किंतु आत्म भेद कल्पना अपि एतन मूलो भ्रम एव इन लोगों के दृष्टि में जितने शरीर उतनी आत्माएं हैं का हैं आत्मभेद मानते हैं और वेदांत की दृष्टि में तो आत्मा एक है तो परमार्थत आत्मा एक होते हुए भी उसे अनेक मानना भ्रम हुआ ना तो ये आत्मभेद विशेष भ्रम भी उनकी बुद्धि में है और उसका कारण भी यही है संप्रदाय वर्जित होना इसे कहा जा रहा है कि जीव ईश्वर परमात्म भेद कल्पना चेतन निमित्ता एव एतन निमित्ता एव तो वे कहते हैं पहले आया था ये अभी पाठ चल रहा है बहत्तर नंबर पृष्ठ पर तिरसठ नंबर पृष्ठ पर पहले आया था पूर्व पक्षी के द्वारा कथन कि तीन आत्मा के होते हुए एक ही आत्मा है करके आप कैसे कह रहे हो वो तीन आत्मा है एक जीवात्मा दूसरा ईश्वर और तीसरा ब्रह्म ब्रह्मा को यहां परमात्मा कहा तो ये तीन आत्माओं के रहते हुए आप एक आत्मा का प्रतिपादन कैसे करते हो ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी तो कहते हैं उनकी आत्मभेद कल्पना भी इसी निमित्त तक है किस निमित तक की ये जो है आत्मदृष्टि अनित्य है और विलक्षण है एक दूसरे से इसको निमित्त मान करके ही आत्मभेद की कल्पना की जाएगी किसी भी वस्तु में भिन्नता दिखाने के लिए अलग अलग वैलक्षण्य दिखाना पड़ता है ना तो वैलक्षण्य क्या है तो टीका में टीकाकार बताते हैं ये निमित्त में एक शब्द से ग्राह्य अर्थ को कि ज्ञान नि... ज्ञान नित्यत्व तद भेद कल्पना निमित्ता एवं ज्ञान नित्यत्व है क्या उसमें कि ज्ञान ज्ञानानित्यत्व है दूसरी पुस्तक में टीका में वेतन निमित्ता एवं इस प्रतीक के बाद में नित्यत्व लिखा है ना में दीर्घ है कि रस्व है उनके पास टीका है क्या वो महात्मा जी के पास टीका है उसमें कि भाष्य है ना दीर्घ है दिखाना दो। हाँ ये दीर्घ ठीक है दीर्घ ही होना चाहिए अनित्यत्व ज्ञानित्यत्व तद भेद कल्पना निमित्ता एव एक निमित्त का अर्थ कर दिया एतन निमित्त में एक ते जो सर्वनाम है वह परामर्शक है ज्ञान के अनित्यत्व का और ज्ञान के भेद का तो ज्ञान अनित्यत्व और तदेद यहने ज्ञान भेद एक तो ज्ञान अनित्य है और दूसरा अनित्य ज्ञान का भेद है ये दो निमित्त है किसमें भेद में उनकी दृष्टि में ज्ञान अलग है आत्मा अलग है आत्मा तो नित्य है लेकिन ज्ञान अनित्य है किसका जीव का ईश्वर का ज्ञान नित्य है और परमात्मा वो भी कैसा है नित्य ज्ञान वाणिचित स्वरूप है तो वो इसमें ये कहते हैं कि ज्ञानानित्यत्व तदभेद कल्पना निमित्ता एव क्या आत्मभेद कल्पना आत्मभेद कल्पना एक निमित्ता है का मतलब ज्ञान अनित्यत्व तथा ज्ञान भेद निमित्तक ही आत्मभेद कल्पना है आत्मभेद की कल्पना में यानी भ्रांति में पहले आत्म भेद में जो आत्मा पदार्थ है वह अलग है और ज्ञान अलग है ज्ञान गुण कोटी में आता है तार्किकों के यहां जो बुद्धि नामक गुण है ना वो आत्मा का विशेष गुण है उसी को ज्ञान कहते हैं कौन तार्किक लोग तो आत्मा अलग ज्ञान अलग ऐसा मानने वाले उन और वो ज्ञान अनित्य है जीव का ज्ञान ये मानने वाले ज्ञान ज्ञानानित्यत्व तथा आत्म भेद आत्मभेद भेद की कल्पना निमित्तक ही मानेंगे आत्म भेद वो आत्म भेद कैसा है तो कहते हैं, नित्य हैं नित्यानित्य ज्ञानवतोर जीवेश्वर हो एकत्वम न संभवती ऐसा में करिए कि जो नित्य ज्ञानवान ईश्वर है अनित्य ज्ञानवान जीव है, इन दोनों का अभेद संभव नहीं है एकत्व तो संभव नहीं है तो क्या होगा फिर नित्य ज्ञानवान और अनित्य ज्ञानवान ईश्वर तथा जीव में भेद ही सिद्ध होगा और आगे कहते हैं विचित्र ज्ञानवतान्च जीवानाम और आपस में जीवों का भी भेद ही है क्योंकि वे अनित्य ज्ञानवान हैं एक जीव का ज्ञान दूसरे जीव के ज्ञान से विलक्षण विलक्षण है विचित्र हैं तो विचित्र ज्ञानवान जो जीव है उनका भी आपस में भेद और परमात्मन एकत्वम न संभवती तो विलक्षण ज्ञानवान जीवों का भी आपस में एकत्व संभव नहीं होगा और परमात्मा के साथ भी जीव ईश्वर का एकत्व संभव नहीं होगा ये अलग अलग ही आत्मा रहेंगे इस प्रकार ये आत्मभेद कल्पना भी ज्ञान अनित्यत्व तथा ज्ञान भेद कल्पना निमित्त तक उनका उपपन्न होता है आत्मभेद कल्पना उनकी उपन्न होती है तो केवल आत्मभेद कल्पना मात्र नहीं आगे बताया जा रहा है और भी कहीं एक उनके यहाँ आत्मा में अस्तित्व नास्तित्व आदि भेद हैं विशेषताएं मानी गई हैं निर्विशेष आत्मा में अस्तित्व नास्तित्व आदि विशेषताओं को स्वीकार करना भी भ्रम है ये सब भ्रम भी उपपन्न हो जाता है इसे आगे कहेंगे वो कल देखते हैं हम लोग कल